श्री रामकृष्ण वचनामृत परिशिष्ट परिच्छेद चार राजेंद्र के घर पर श्री रामकृष्ण राम, राम मनोमोहन आदि के संग में राजेंद्र मित्र का घर ठनठनिया में बेचू चटर्जी की गली में है मनोमोहन के घर पर उत्सव के दिन श्री केशव ने राजेंद्र बाबू से कहा था आपके घर पर इसी प्रकार एक दिन हो तो अच्छा है राजेंद्र आनंदित होकर उसी की तैयारी कर रहे हैं आज शनिवार है 10 दिसंबर 1881 ईसवी। आज उत्सव होना निश्चित हुआ है अनेक भक्त पधारेंगे केशव आदि भक्त गण भी आएंगे इसी समय उमानाथ ने राजेंद्र को ब्राह्म भक्त भाई अघोरनाथ की मृत्यु का समाचार सुनाया अघोरनाथ ने लखनऊ शहर में रात्रि के दो बजे शरीर त्याग किया है उसी रात को तार द्वारा यह समाचार आया है 8 दिसंबर 1881 सौ उमाना दूसरे ही दिन यह समाचार ले आए हैं केशव आदि ब्राह्म भक्तों ने अशोच ग्रहण किया है यह सोचकर कि शनिवार को कैसे आएंगे राजेंद्र चिंतित हो रहे हैं राम राजेंद्र से कह रहे हैं आप क्यों सोच रहे हैं केशव बाबू नहीं आएँगे तो न आए श्री रामकृष्ण तो आएँगे आप तो जानते ही हैं कि वे सदा समाधि मग्न रहा करते हैं उनकी कृपा से दूसरे को भी ईश्वर का दर्शन हो सकता है उनकी उपस्थिति से यह उत्सव सफल हो जाएगा राम राजेंद्र राजमोहन व मनोमोहन केशव से मिलने गए केशव ने कहा, कहा मैंने यहाँ ऐसा तो नहीं कहा कि मैं नहीं आऊँगा श्री रामकृष्ण देव आएंगे और मैं न आऊँगा अवश्य आऊँगा अशोच हुआ है तो अलग स्थान पर बैठकर खा लूंगा केशव राजेंद्र आदि भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं कमरे में श्री रामकृष्ण का समाधि चित्र टंगा हुआ है राजेंद्र केशव के प्रति श्री रामकृष्ण देव को अनेक लोग चैतन्य का अवतार कहते हैं केशव समाधि चित्र को देखकर इस प्रकार की समाधि प्राय नहीं देखी जाती ईसा मसीह मोहम्मद चैतन्य इनको हुआ करती थी दिन के तीन बजे के समय मनोमोहन के घर पर श्री रामकृष्ण पधारे वहाँ पर विश्राम करके थोड़ा जलपान किया फिर सुरेंद्र उन्हें गाड़ी पर चढ़ाकर बंगाल फोटोग्राफर के स्टूडियो में ले गए फोटोग्राफ ने कैसे फ़ोटो लिया जाता है दिखा दिया कांच के पीछे सिल्वर नाइट्रेट लगाई जाती है उस पर फोटो उतरता है यह सब बतला दिया श्री रामकृष्ण का फ़ोटो लिया जा रहा है उसी समय वे समाधि हो गए अब श्री रामकृष्ण राजेंद्र मित्र के मकान पर आए हैं राजेंद्रिटायर्ड डिप्टी मजिस्ट्रेट हैं श्री महेंद्र गोस्वामी आंगन में भागवत का प्रवचन कर रहे हैं अनेक भक्तगण उपस्थित हैं केशव अभी तक नहीं आए श्री रामकृष्ण बातचीत कर रहे हैं श्री रामकृष्ण भक्तों के प्रति गृहस्थी में धर्म होगा क्यों नहीं परंतु है बड़ा कठिन आज बाग बाजार के पुल पर से होकर आया कितने संकलों से उसे बांधा है एक संकल के टूटने से भी पुल का कुछ न होगा क्योंकि वह और भी अनेक संकलों से बांधा हुआ है वे सब उसे खींचे रहेंगे उसी प्रकार गृहस्थों के अनेक बंधन हैं ईश्वर की कृपा के बिना उन बंधनों के कटने का उपाय नहीं है उनका दर्शन होने पर फिर कोई भय नहीं है उनकी माया में विद्या और अविद्या दोनों ही हैं। पर दर्शन के बाद मनुष्य निर्लिप्त हो जाता है परम हंस स्थिति प्राप्त होने पर यह बात ठीक तरह से समझ में आती है दूध में जल है हंस दूध लेकर जल को छोड़ देता है पर केवल हंस ही ऐसा कर सकता है बतख नहीं एक भक्त फिर गृहस्थ के लिए क्या उपाय है श्री रामकृष्ण गुरु वाक्य में विश्वास उनकी वाणी का सहारा लेकर उनका वाक्य रूपी खंभा पकड़कर कर घूमो गृहस्थी का काम करो गुरु को मनुष्य नहीं मानना चाहिए सच्चिदानंद ही गुरु के रूप में आते हैं गुरु की कृपा से इष्ट का दर्शन होता है उस समय गुरु इष्ट में लीन हो जाते हैं सरल विश्वास से क्या नहीं हो सकता एक समय किसी गुरु के यहाँ अन्न हो रहा था उस अवसर पर शिष्यगण जिससे जैसा बना उत्सव का आयोजन कर रहे थे उनमें एक दीन विधवा भी शिष्या थी उनके एक गाय थी वह एक लोटा दूध लेकर आई गुरुजी ने सोचा था कि दूध दही का भार वह लेगी किंतु एक लोटा दूध देखकर क्रोधित हो उन्होंने उस लोटे को फेंक दिया और कहा तू जल में डूब मर के उन्हें जग स्त्री ने गुरु का यही आदेश समझा और नदी में डूबने के लिए गई उस समय नारायण ने दर्शन दिया और प्रसन्न होकर कहा इस बर्तन में दही है जितना निकालोगे उतना ही निकलता जाएगा इससे गुरु संतुष्ट होंगे वह बर्तन जब गुरु को दिया गया तो वे दंग रह गए और सारी कहानी सुनकर नदी के किनारे पर आकर उस स्त्री से बोले यदि मुझे नारायण का दर्शन न कराओगी तो मैं इसी जल में कूद कर प्राण छोड़ दूंगा नारायण प्रकट हुए परंतु गुरुदेव गुरु उन्हें न देख सके तब स्त्री ने कहा प्रभो गुरुदेव को यदि दर्शन न दोगे और यदि उनकी मृत्यु हो जाएगी तो मैं भी शरीर छोड़ दूंगी फिर नारायण ने एक बार गुरु को भी दर्शन दिया देखो गुरु भक्ति रहने से अपने को भी दर्शन हुआ फिर गुरुदेव को भी हुआ इसीलिए कहता हूँ यदि मेरे गुरु शराब खाने में भी जाते हों तो भी मेरे गुरु नित्यानंद राय हैं सभी गुरु बनना चाहते हैं चेला बनना कदाचित ही कोई चाहता है परंतु देखो ऊंची जमीन में वर्षा का जल नहीं जमता वह तो नीचे जमीन में गढ़े में ही जमता है गुरु जो नाम दे विश्वास करके उस नाम को लेकर साधन भजन करना चाहिए जिस शीप में मुक्ता तैयार होता है वह स्वाति नक्षत्र का जल लेने के लिए तैयार रहती है उसमें वह जल गिर जाने पर फिर एकदम अथाह जल में डूब जाती है और वहीं चुपचाप पड़ी रहती है तभी मोती बनता है